रामचंद्र की है, की है, तो भाई सब संतन दुआ संख्या दो सौ बहत्तर के बाद गरे गला गलानी कुटिल के की गाय कहई गई दूषणु देई असम आन मुदिश नर नारी भयऊ बहो रिदा बिनचारी प्रकारगत बाषो सबको इला सब गौ परम्जन पूजयी नर नारी नर जन नारी जनप गौर त्रिपुरारी रमा रमन पद बंदी बहोरी अंजुलि अंचल जोड़ी राजा राम जानकी रानी रानी आनंद रजानी सुबह बसहू फिर सहित समाजा भर सही राम करूं युव राजा ये सुख सुदास सब का सब साहु देव देव जग जीवन ला देव देव जग जीवन ला समाज भाई सहित राम राजपुर हो अत राम राज, राज, राज मरिय मांग सबको मरिय मांग सबको बद रामचंद्र की सच हनुमान तो सब संतन आप स्मरण करें ये चित्रकूट है और जो सभा हो रही थी वो उस वो समय स्थगित हो गई जब जनक जी के दूत और बसे की वार्ता हुई दूतों ने सब घटना बताई किस प्रकार से महाराज जनक को ये कई कई की वरदान की भगवान श्री राम जी के बमन गमन की और महाराज दशरथ के शरीर त्याग की और फिर भरत के आगमन की सारी घटनाएं जो घटी वो सब दूतों के द्वारा जनक जी के मालूम हुई और फिर जनक जी चित्रकूट के लिए चल दिए वशिष्ठ जी ने दूतों के साथ से सात किरात भेज दिए और कहा कि इनको इनके साथ ले जाओ और फिर उन सबको लाके मार्ग दिखाते हुए चित्र टूट के बंका और इनको रात्रि में ठहरने की कहीं व्यवस्था करो ये सब बता दिया उनको और फिर वे दूत लोग चले गए किरात लोग चले गए और फिर उस दिन की वो सभा समाप्त हो गई आगे की कार्रवाई कुछ नहीं हुई विचार चिंतन स्थगित कर दिया गया अब जब तक जनक जी उस दिन फिर आ नहीं पाते हैं दूसरे दिन जनक जी आते हैं तो उस दिन की घटना क्या होती है और फिर दूसरा दिन कैसे होता है उस बीच की कथा को फिर बताते हैं यहाँ पर तो कहते हैं कि जैसे ही ये मालूम हुआ कि जनक जी आ रहे हैं सारा समाज आ रहा है तो गरई गला निकुटिल कह तो कहते हैं कि कैटी कह कई वहां की क्या दशा है कि वो ग्लान के कारण गली जा रही मैंने बड़ा पश्चाताप ग्लारी होने के माने पश्चाताप आप अपने किए हुए अपराध के लिए स्वयं ही अपने आप को घोषणा के कारना ग्लानी है तो कई कई को अब गलती लग रही है कि हमने बहुत गलत वरदान मांग दिया पहले भी देख चुके हैं कि वह पश्चाताप चित्रकूट में आकर के, के चित्रकूट में आकर पश्चाताप करने लगी, आप विदाता से मृत्यु मांगने लगी पृथ्वी से कहने लगी कि फट जाओ तुम समाज आए ये लेकिन न उसको पृथ्वी फटी न मृत्यु हुई तो उसकी वो फिर भी उसको सहन करना पड़ रहा वो पश्चाताप की पीड़ा उसे सहन करनी पड़ रही है तो एक ये, ये भी दिखाते हैं देखो कोई न कोई पात्र किसी न किसी स्थिति विशेष का निरूपण करता है ये जो है कई कई माज जो है ये है इन्होंने एक अपराध किया गलती की उस गलती का परिणाम क्या होता है वो दिखाते हैं कोई व्यक्ति कहे कि हमको किसी से क्या लेना देना हमें क्या करना हमें जो मर्जी आएगी सब करेंगे लेकिन ऐसे होता नहीं व्यक्ति को समाज में रहना है सबके साथ में रहना है तो उसमें समाज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है निंदा स्तुति भी होती है उसका भी दुख होता है बहुत लोग निंदा की भी परवाह नहीं करते लेकिन ना करें जब जब लोगों के इस प्रकार से सबके सामने ऐसे करके बैठते हैं और जब दूसरे लोग हैं अब जैसे भगवान राम कहां वशिष्ठ जी और भरत जैसे और भरत जो है जो अपने अपना ही अपराध स्वीकार कर रहे हैं बार बार के कई माँ के, -के, -के अपराध को उसकी उद्घोषणा कर रहे हैं तो फिर कई कई माँ को कहाँ तक नहीं लगेगा उसको तो लगेगा पश्चाता बाद में <स्थ> तो ये है कि शास्त्र ये कहता है कि कई कई ने जिस प्रकार का कार्य किया इस प्रकार का अनैतिक या धार्मिक कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो समाज की व्यवस्था है जो धर्म कहता है नीति कहती है ये सब जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करते हुए शांत पूर्वक सही रास्ते पर व्यक्ति को चलना चाहिए और उसको उस रास्ते को छोड़ करके यदि मनमानी करेगा तो उसका परिणाम जो वो हो कई -की, की तरह से उसे होगा अब कहके जो है वो हो अपने मन में सोचती है की अब जो ये हुआ तो कभी कभी व्यक्ति के मन में ये भी आता है की हमने जो ये अपराध किया तो कोई हमने अपने मन से थोड़े किया किसी ने किसी दूसरे के ऊपर आरोपण करना चाहता है तो कहके भी सोचती है की अब हम जो गलती हुई हमसे वो हम किसी दूसरे के मथे मरे तो किसके मथे मरे का ही कहे कही दूषण दोष दे कि अब वो कह कही जो है वो किसको दोष दे कह कहक भाई हमने ये सब अपने मन से थोड़ा किया है ये तो मंथरा ने कहा तो हमने किया हुँ? तो दोस्त मंथरा का है अब एक रानी हो करके मंथरा जैसी एक सेविका उसकी बात को लेकर के अगर वो कहे कि मंथरा के कारण हमने किया तो लोग तो और हंसेंगे कहे कि वाह इतनी बड़ी रानी होकर के इतनी महान बुद्धिमान होकर के तुम तो एक नौकरानी के कहे से उसके तुम चली ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो गई तो ये भी आखिर में अगर मंत्रा को भी दोष देते हैं तो वो भी दोष कहीं कही कहीं कही लगता है इसलिए कभी कोई व्यक्ति अपराध करे उसका अपराध का कारण किसी दूसरे व्यक्ति को बतावे तो वो भी कोई बात जमती थोड़ा है कहने कोई कुछ भी कहे अपने मन को संतोष करने के लिए कही कहीं भी मंत्रा को भी दोष दे तो कैसे थे तो कहते हम किस दोष दें अगर कोई और ऐसा होता जिसके कहने से किया होता गुरु पत्नी के कहने से किया होता या कौशल्या आदि के कहने से किया होता या महाराज दशरथ के कहने से किया होता तो कहके ही कह देती कि कह हमें दे क्या हम क्या करें बताओ जब महाराज दशरथ ने ऐसा कहा तो हमने ऐसा करिए तो तो ये हो सकती भाई यहां महाराज के अधीन हो इसलिए उन्होंने करा तो अपराध महाराज दशरथ का है ऐसे बात हो सकती थी लिया लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टी बात मंत्रा की एक नौकरानी की बात को तो इसने मानी और महाराज दशरथ जैसे व्यक्ति की बातें ही नहीं मानी जैसे ये मुन पत्नी जो सब अंधति वगैरह हैं और विप्रपत्निया इत्यादि हैं ये सब बड़े प्रेम से समझाती रही डांटती भी रही लेकिन वो किसी की बात ही नहीं समझ तुम्हें तब तो उसे लगता हम किसी दोस्त में का दूषण देते तो असमन अनिमुदित नर नारी ये तो कैके की, की बात है कैके ही तो ग्लानी से करी जा रही लेकिन अयोध्या वासी किस बात से प्रसन्न है किस बात से प्रसन्न है कि भयो बहोर राव दिनचारी बहोर मैं फिर से अब हमें फिर से चार दिन रहने के लिए फिर अवसर मिलेगा चार दिन मैंने कुछ दिन दो तो चार दिन रहने के लिए अब यहाँ अवसर माने वहां रह करके अयोध्या भगवान के निकट बड़े प्रसन्न है और तो वो अपनी वहां अपनी प्रसन्नता को अपने मन में सोचते हैं कि चलो जनक जी आ गए तो फिर अब यही थोड़े के कल चलेंगे सब लोग अब जनक आएंगे तो दो चार दिन जब तक जनक जी रुकेंगे तब तक, तक हमको भी यहाँ रुकने का अवसर प्राप्त होगा ऐसे विचार करके पसंद है अब कहते हैं यही प्रकार गत बासर सो कहते इस प्रकार से गटवन चला गया बीत गया बासर दिन वो दिन भी इस प्रकार से व्यतीत हो गया अब उस दिन की और कोई घटना नहीं अब क्या हुआ रात्र हुई रात्र में लोग सोए दूसरे दिन उठे जागे तो दूसरे दिन का कार्यक्रम क्या हुआ तो क्या प्रातः लाग सबको सबरे तो से प्रातः काल हुआ सव सात से निवृत्त होकर स्नान आदि करने लगे व्यक्ति तो अब ये जब तक जनक जी आते आते हैं मैंने जनक जी एकदम सवेरे से एकदम से नहीं आए, गए छह बजे पांच बजे आए ऐसे नहीं आए। सवेरे जहाँ कहीं टिके हुए है तो वहां भी वो भी अपने किसी सरोवर के किनारे या नदी के किनारे वो भी उन सब लोग ठहरे होंगे और वहाँ पर भी वो सब प्रातः काल की क्रिया स्नान आदि कर आकर के तब यहाँ आएंगे इसलिए वो सब वहां कर रहे हैं वो तो अयोध्या वासी भी यहाँ पर चित्रकूट में भी स्नान आदि करने लगे अब देखो यहाँ पे एक नई बात बताते हैं स्वामी जी तो चित्रकूट का है वो वासी कैसे रहते हैं लेकिन एक धर्म की शिक्षा देते हैं उन्हीं के बहाने वो कहते हैं वो लोग स्नान करके उन्होंने क्या किया करी मज्जन पूजा ही नर नारी माने मज्जन स्नान करके स्नान करने के बाद सब स्त्री पुरुष सब पूजा करते है किसकी पूजा करते हैं कहते हैं गणप गौरी त्रिपुरार तमारी पंचदेवों की पूजा करते हैं ये नाम गिनाए देवताओं के गणप माने गणेश जी की गौरी पार्वती जी की त्रिपुरारी शंकर जी की तमारी सूर्य की और इनकी पूजा करने के बाद रमा रमारमण पद बंद बहोरी भगवान श्री राम जी के चरणों में फिर उसके बाद उनकी भी वंदना करते तो ये पांच हो गए दिन भगवान श्री जी को मिला करके पांच देवता भगवान राम भगवान विष्णु समझ लो तो ये जब बालकांड प्रारंभ हुआ और दोह दोहे जहाँ वो चले हैं वो सोठे चले हैं उनमें भी पंचदेवों की पूजा वहाँ पर है एक एक सोठा एक एक देवता की पूजा में बोले गए कड़े जी से प्रारंभ किया गया तो उसको जो है यहाँ पर फिर स्मरण दिलाते है कि पंच की पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए अपने सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति के और सनातन धर्म की व्यवस्था में और और प्रकार अंतर निकल गए उनकी तो अलग अलग बातें हुए अपने अपने लोग अपने अपने मन से चलने लगे लेकिन सनातन धर्म की प्राचीन कालीन परंपरा जो है उसके अनुसार जो उपासना और पूजा की जाती है वो पंचदेवों की, की जाती है शंकराचार्य जी के जो शंकर दिग्विजय है और वो शंकराचार्य जी देशभर में भ्रमण करते रहे और जगह जगह जाते रहे तो लोगों से जहां कहीं भी मिले तो पंचदेवों की पूजा करने के लिए वो भी शिक्षा देते रहे कि हर व्यक्ति को चाहिए जितने भी गृहस्थ इत्यादि है वो सब लोग पूजा करने वाले उनको चाहिए कि पांच देवताओं की पूजा करें पांच देवताओं में से किसी व्यक्ति के इष्ट भगवान विष्णु हो सकते हैं किसी के सूर्य हो सकते हैं किसी के शंकर जी हो सकते हैं किसी की पार्वती जी हो सकते हैं किसी तो पंचदेवों में से कोई एक देवता प्रधान भी हो सकता है तो पहले वो चार देवताओं की पूजा करके जो इष्ट देव है बाद में उनकी पूजा करें। अब जैसे ये सब लोग भगवान श्री राम जी के भक्त हैं अयोध्यावासी हैं और सब भगवान श्री राम जी इनके इष्ट देव हैं वही उनके पूज्य है तो भगवान श्री राम जी की पूजा करने के पहले जो शेष चार देवता है उनकी ये पूजा करते हैं माने इसमें भी एक प्रकार की हमारे समाज के गठन की व्यवस्था है माने इस प्रकार की कि पूजा करने वालों लोगों को ये तो व्यवस्था की कि कोई भगवान राम की पूजा कर रहा है कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है कोई शिव की पूजा कर रहा है कोई पार्वती इस प्रकार से अनेक देवताओं की पूजा करने वाले हैं और जिन देवता की जो पूजा करता उसके लिए वही परमात्मा है लेकिन ऐसा करते हुए भी अब वो सब लोग एक दूसरे में तालमेल कैसे हो झगड़ा ना होने पावे वो ये न कहे कि हमारे देवता भगवान कृष्ण तो वो वे कि हमारे देवता भगवान शंकर जी अरे तुम्हारे देवता कमजोर हमारे देवता श्रेष्ठ और तुम बेवकूफ और हम समझदार इस प्रकार की झगड़ा न उत्पन्न होने पावे उसके लिए ये बात है की सब देवताओं की पूजा सब करें चारों देवताओं की पूजा उनकी भी करें जिनकी अन्यान्य लोग कर रहे हैं और उसके बाद जो अपने इष्ट देव हैं उनकी भी पूजा हैं। मतलब सब पूजनीय है तो एक तो सब लोगों में मतैक की, की भाव रखने की और दूसरे ये भी कि देवता पांच पांच भले ही हैं लेकिन ये पांच अलग नहीं है एक ही परमात्मा अपनी विभिन्न शक्तियों और भावों के अनुरूप भिन्न भिन्न भिन रूप में प्रकट है उसी परमात्मा कोई को शांता स्वरूप आनंद स्वरूप करता है तो उस परमात्मा का एक रूप है उसी परमात्मा कोई कल्याण स्वरूप करके अनुभव करता है वो सब प्रकार से कल्याण मंगल करने वाला है तो वही परमात्मा की वो भी पूजा करने वाला है कोई सभ्यता को परमात्मा सर्वशक्तिमान है उसकी पूजा करेंगे हम भी शक्तिमान हो जाएंगे तो अब वो कोई कोई दूसरे परमात्मा की थोड़ी पूजा कर रहा है उसी परमात्मा की शक्ति रूप में पूजा कर रहा है ये सब सब जितनी भी विशिष्टताएं हैं वो सब एक परमात्मा की चाहे उसकी शक्ति हो चाहे उसका ज्ञान हो चाहे उसका आनंद हो चाहे उसका कल्याण स्वरूपता हो चाहे अनंतता हो चाहे पूर्णता हो चाहे माने लौकिक कार्यों में सिद्धि प्रदान करने की सामर्थ हो वो सब उसी एक परमात्मा में है तो जो उपासना उस परमात्मा की करने वाला है जिस पक्ष को लेकर के अपने लिए कल्याणकारी समझ करके जिस पक्ष को ध्यान में रख करके या परमात्मा के जिस स्वरूप को अपने आराध्य मान करके उसकी उपासना करता है वो कोई दूसरे उपासकों से किसी भिन्न देवता की या भिन्न परमात्मा की उपासना नहीं करता जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वे लोगों को समाज में जब दूसरे लोग बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करते हैं दूसरे धर्मों वाले या दूसरे संप्रदाय वाले बहुत से संप्रदाय हो गए तो वही लोग फिर इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करते हैं हरे साथ क्या हिन्दू धर्म है उसमें तो सैकड़ों देवता है कोई किसी की पूजा करता है कोई किसी की पूजा करता है तरह तरह के तमाम देवता है तो तमाम देवता है ये तो उनकी बुद्धि का भ्रम है और स्वयं तो भ्रम में पढ़ करके फिर आलोचना करते हैं तमाम देवता है ही नहीं देवता तो एक है और यहाँ के देवता का एकत्व तो इतना विचित्र है कि संसार का कोई उस एकत्व तो को पा नहीं सकता संसार में जहां जितने भी धर्म हैं वो जानते हैं कि परमात्मा या ईश्वर वो है और जगत अलग है जीव अलग है इतना भेद तो सस्व सद सस, सस, सस दुनिया मानती है लेकिन यहां पर सनातन धर्म की व्यवस्था यह कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट है परमात्मा ये जीव रूप है परमात्मा के अतिरिक्त ही कुछ नहीं है जहां ऐसा एकत्व हो कि परमात्मा ही एकमात्र एक सत्ता एक है उसके अलिप्त कुछ नहीं है वो लोग नासमझी के कारण ये कहें कि हिन्दू लोग तो अनेक देवताओं की पूजा करते हैं ये तो किसका भ्रम है हिन्दुओं का नहीं है ये जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं हिन्दू धर्म को उनका भ्रम है इसलिए इस पंचदेवता देवों की उपासना का विधान समझना चाहिए और कहीं किसी जो दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए पंचदशी में तो आचार्य ने यहां तक कहा है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति ग्राम देवता की भी पूजा करते हैं वन देवता की भी पूजा करते हैं तो वहां वे अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार किसी की पूजा करते हैं तो उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उनको भी भ्रम नहीं डालना चाहिए वे सब जिसकी भी पूजा करते हैं अंततः पूजा उसी परमात्मा की होती है गीता में भगवान ने बार बार कहा कि जो लोग अनेक देवताओं की पूजा करते हैं वो प्रकार अंतर ऐसी मेरी ही पूजा करते हैं भले ही वो गलत तरीका हो तरीका बिल्कुल सही न हो अगर उसी देवता के पूजा परमात्मा भाव से करते हैं तो भगवान कहते हैं सही तरीका हो गया लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी देवता के पूजा करने लगा और परमात्मा ऐसी भिन्न करके उस देवता को मान करके पूजा करने लगा और ये समझने लगा की ये देवता हमारी इस कामना को पूर्ण कर देगा तो कामना तो उस देवता से पूर्ण होगी भगवान ही उस देवता के द्वारा उसकी कामना को पूर्ण कराएंगे लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि में तो भ्रम है कि देवता अलग है परमात्मा अलग है बस इतना दोष है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए तो ठीक ठीक करके इसके संबंध में जो शास्त्र का दृष्टि इसीलिए व्यवस्था हम लोगों की इस प्रकार की है कि गीता की गीता के शास्त्र को देखो रामायण को देखो शास्त्रों का अध्ययन करो समाज में लोग क्या बोले जा रहे हैं उनके पीछे मत भागो शास्त्र को देख करके अपनी बुद्धि को ठीक रखो भ्रम से बचो बल्कि इतनी शक्ति लाओ कि समाज में हजारों भ्रांतियां फैली हुई हैं उन भ्रांतियों से लोगों को बचाओ ये सेवा है ये समाज सेवा है भगवान की सेवा ये उसमें लगो तो ये कहते हैं कि करीम्जन पूज ही नर नारी गणत गौरी पुरार तमारी और रमारमण पद पंद बहोरी मैं भगवान शंकर उनके भगवान श्री राम जी की सीतापत भगवान श्री राम जी की जन उनकी उनके विचारों में वंदना करते हैं और फिर दिन वहीं अंजलि अंजलि जोड़ी और फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से अंजलि जोड़ी मैंने हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ करके फिर भगवान से प्रार्थना विनती करते हैं माने इनकी कामना क्या है देखो अब ये भी दिखाते हैं देवताओं की पूजा करो तो कामना कैसी रखो क्या भाव होना चाहिए वो भी मैंने इन इनके अयोध्या वासियों के द्वारा सबके लिए हम सबके लिए गोस्वामी जी बता देते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि राजा राम जानकी रानी भगवान राम तो हो राजा और सीता माता हो रानी है? और आनंद अवध अवध रजधानी आनंद की अवधि जो अयोध्या है वो राजधानी बने और सुबह बसब फिर सही समाजा और फिर से सहित समाज सब लोग स्वतंत्र होकर के बात करें और भरत ही राम करो युवराजा और भगवान राम भरत जी को युवराज बना दे और यही सुख सुधा सिंच सब काहू इस सुख रूपी सुधा से सब सिंचित हो और देव देव जग जीवन लाहू और ये सब हो जाए तो मानो हम सब लोगों के जीवन का लाभ प्राप्त हो जाए ये प्रार्थना सब लोग करते हैं दोहे में भी प्रार्थना चलती है आगे इतनी प्रार्थना यहाँ तक है कि गुरु समाज भाई सहित वशिष्ठ जी भी हों सब समाज हो भाई सब चारों हों उनके सब समाज हो राम राजपुर हो अयोध्या में भगवान राम का राज्य हो जाए और अछत राम राजा यवध और अयोध्या में भगवान श्री राम जी राजा रहते हुए अक्षतवन रहते हुए भगवान श्री राम जी अयोध्या में जब राजा हों उनके राजत्व काल में ही मरी है मांग सबको सब लोग सोचते हैं कि बस उनके रहते रहते हम मर गए भगवान श्री राम ऐसा नहीं कि उनका राज्य समाप्त हो जाए उसके बाद फिर को शरीर छोड़ा जाए इसलिए ऐसा शरीर नहीं चाहिए कि उनको जो है दीर्घकालीन कहते भगवान राम के राजा रहते रहते ही हमारा भी शरीर छूट गया ऐसा चाहते हैं सब अब देखो ये तो अयोध्या वासियों का विचार इस प्रकार का है लेकिन गोस्वामी जी तो उसका वर्णन इस प्रकार से करेंगे कि अयोध्या का अगर अर्थ हम लगा लें कि हमारा हृदय जहां पर कि रागद्वेश का द्वंद्व समाप्त हो गया है वो अयोध्या बन गया है और ऐसे हृदय में भगवान आकर के बास करें उनकी राज्य स्थापना हो जाए स्वामी बने हमारे हृदय में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान राम और जितने भी द्वंदादि नष्ट हो जाने के कारण से काम क्रोध मदमोह मत्सर विकार जितने हैं ये राक्षस सब समाप्त हो जाएं शांत हृदय आनंद में हो बस इस प्रकार का जीवन हो उसका निरूपण करते हैं कि देखो कि यह आनंद अवध अवध राजधानी हमारी राजधानी अवध अयोध्या हो हमारी राजधानी हमारी राजधानी अयोध्या हुई कि माने हम हमारी राजधानी देहाशक्ति न हो नहीं तो वो तो लंका हो जाएगी हाँ। देखो जब तुलसीदास कहते लंका क्या कहते देहाशक्ति लंका है अगर हम देहाशक्ति रखते हैं मैं शरीर हूं मैं शरूर हूं तो कहा रहते हो कई लंका में रहते जब कहो कि हम ये तो हम तो अपने राग द्वेष रहित शांत हृदय में बात करते हैं तो कहा अब अयोध्या में बात करते हैं लंका में रावण का राज्य है वहां रावण जो है वो हो मोह है अज्ञान है फिर अहंकार है फिर काम क्रोध आदि है ये सब उसका परिवार है अयोध्या है हृदय है वहां भगवान राम का राज्य है वहां रागद्वी शादी नहीं है जहां भगवान का राज्य है वहां बात करो हृदय में बात करो तो यही कहते हैं हृदय में जब बात करेंगे तो वो क्या है आनंद अवधि आनंद की सीमा है माने इतना आनंद इतना आनंद कि जिसका कि कोई अंत नहीं अनंत आनंद परमानंद वही उसी हृदय में है जहाँ पर की भगवान का आवाहन किया भगवान बास कर रहे हैं हृदय में परमात्मा पर आत्मा परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हुए अपने हृदय देश में बास करो ये अभ्यास करो और भगवान से जब उपासना करने वाला व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करे पूजा करने वाला उपासना करने वाला नाम जब करने वाला तब करने वाला वो भगवान ऐसी प्रार्थना करे हे भगवान ऐसी कृपा करो की हम अपने हृदय में बास कर निरंतर आपके सानिध्य में रहें आपका दर्शन प्राप्त करते रहें, आपका आनंद प्राप्त करते रहें, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान एक बार की बात स्मरण आती है कि भगवान शंकराचार्य जो है वो देशभर की यात्रा करते करते आसाम भी गए ग ज्योतिषपुर कहलाता था वहां से लौट करके बंगाल में आए और वहां गंगा जी के तट पर वो जो वन वहां का है वहां पर गंगा जी के तट के ऊपर अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे और वहां से उसके बाद फिर वो नेपाल की यात्रा उन्होंने की बंगाल से तो जब वहां ठहरे हुए थे तो उनके दादागुरु शंकराचार्य के गौरवपादाचार्य वो एक दिन शंकराचारचार्य जी के पास आ गए जब देखा शंकराचार्य जी ने कि एक महात्मा भाई तेजस्वी और अपने आप में बड़ा जो है वो शांत और स्वाभिमानी जैसा उनको लगा माने उत्साही सावधान तो शंकराचार्य जी ने उनका आदर किया उनको बैठने के लिए आसन दिया तो वो गौरपादाचार्य बताने लगे कि देखो हमारे शिष्य ने तुमको बहुत अच्छी शिक्षा दी और तुम इस योग्य बन गए और तुमने बहुत ही महान पूर्ण कार्य किए तो दें देश के लिए बहुत ही उपकारी कार्य तुमने किए इतने ग्रंथों की रचना की हमारे ग्रंथ जो है उसमें जो कारिता थी मांडू पुष्प ऊपर भी तुमने जो भाष्य लिखा है वो बहुत अच्छा भाष्य तुमने लिखा है हम तुमसे बहुत प्रसन्न है तुम हमसे वरदान मांग दो अब बताओ गौड़पादाचार्य अगर शंकराचार्य जी से वरदान मांगने के लिए कहें और तो अब शंकराचार्य बताओ क्या वरदान मांगे उनसे शंकराचार्य जी उनसे वरदान मांगते भगवान आपकी कृपा से तो हम सब प्रकार से संतुष्ट हैं हम आपकी कृपा से बड़े कृतकृत्य हैं हम ये आ, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की पहले वंदना की और फिर कहने लगे कि आप बरदान देना चाहते हैं तो यही बरदान दें कि हमारा चित्त निरंतर परमात्मा में ही बात करे माने शंकराचार्य ऐसे एक से एक महान ऋषि ऐसे लोग हे वो भी अंत में क्या चाहते हैं माने ये बात सदा स्मरण रखने की है सर्वत्र जहां देखें रामचरित मानस में गोस्वामी जी बार बार इसको दोहराएंगे आगे चलकर के हनुमान जी से भी पूछो वरदान मांग लो हनुमान जी तो क्या वरदान मांगेंगे का जी से कहो कि काभूषण जी वरदान मांग लो तो क्या वरदान मांगेगी ये देखो ये बार बार, बार बातें इसलिए आती है जिससे व्यक्ति को अपना लक्ष्य दिखाई दे कि हमें क्या चाहना चाहिए हमारा ध्यान किधर हो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है यह पता चले अब ये उसके आगे देखो कि सुबह बसों फिर सुबह के माने क्या है अपने ही बस में होना सुबह के माने स्वतंत्र माने यहां पर अगर हम वेदांति अर्थ ले तो सुबह के माने कह सकते हैं फिर मुक्त जीवन जिये जब हम अपने हृदय में बास करें आत्मा परमात्मा के भाव में भावित होकर के जीवन जिये तो ये फिर हमारी मुक्तावस्था है ये मुक्ति यदि हम शरीर में आ गए और राग देश में पड़ गए तो मनो नरक में आ गए मुक्ति का रूप ये है कि अपने हृदय में बास करें आत्मा और परमात्मा में बा करें <coughs> बस वही मुक्ति है देखें कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है सारा जगत परमात्मा का ही रूप है हम परमात्मा से अभिन्न हैं, बस हो गए मुक्ति जो व्यक्ति इस भाव को मेंटेन रख सकता है वो सदा मुक्त है जो भूल जाता है उसका बौद्धिक ज्ञान है भूल जाना बुद्धि का लक्षण है आत्मज्ञान का लक्षण नहीं भूल जाना है <coughs> भूल जाना बुद्धि का लक्षण है यानी बौद्धिक ज्ञान इसलिए भूल जाते हैं इसलिए व्यक्ति को फिर फिर आत्मभाव में आकर के स्थित रहना चाहिए इसलिए कहते हैं सुबह बसऊ और फिर सहित समाज जितना भी समाज है वेदांत के से समाज के माने क्या है करुणा दया क्षमा उदारता प्रेम सहनशीलता शांति विश्राम ये सब समाज है उसका इस समाज के साथ बात करो तो सुबह सुबस फिर सहित तो समाजा और भारत भरत ही।